भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार इस उपनिषद का महत्व विशेष रूप से शंकराचार्य के परम गुरु गौण पादाचार्य के द्वारा इस पर लिखी गई कारिकाओं के कारण है कहा जाता है कि गौण पादाचार्य के अद्वैत वेदांत का सारांश गौण पाद ने अपनी इन कारिकाओं में बहुत ही सुंदर रूप में लिखा है शंकराचार्य ने कारिका के भाष्य के आरंभ में लिखा है वेदांतार्थ संसा सार, संग्रह भूतम् प्रकरणम चतुष्टम इदम् इससे यह मालूम होता है कि गौरपाद कारिका भिन्न भिन्न समय पर वेदांत संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा लिखी कारिकाओं का एक संग्रह ग्रंथ है इसीलिए इन कारिकाओं में पुनरुक्तियाँ मिलती हैं कतिपय विद्वानों का कहना है कि गौरपाद ने बौद्ध मत से प्रभावित होकर इन कारिकाओं को लिखा है और यही कारण है कि उनका अनुकरण करने वाले शंकराचार्य को भी कुछ लोगों ने प्रच्छन बौद्ध कहा है वस्तुतः यह बात ठीक नहीं है अद्वैत वेदांत के आचार्य तथा बौद्ध मत के आचार्य सबों ने उपनिषदों से ही मौलिक तत्व का ग्रहण किया है शून्यवाद तथा अद्वैतवाद दोनों के स्वरूप में ज्ञान का वास्तविक भेद नहीं के बराबर है दोनों ने ही चरम तत्व का प्रतिपादन किया है अतः इनमें शाब्दिक तथा आर्थिक अनेक प्रकार के साम्य मालूम होते हैं परंतु इसमें किसी एक का प्रभाव किसी दूसरे पर कहना उचित नहीं है वस्तुतः दोनों पर उपनिषद का ही प्रभाव है उपनिषद भी बहुत महत्वपूर्ण है इसके तीन खंड हैं। पहला शिक्षा अध्याय है इसमें वर्ण तथा स्वर के संबंध में उद्देश्य है पुनः ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण है और वेद की शिक्षा के अंत में अंत्यवासी शिष्य को आचार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश इसमें है प्रत्येक विद्यार्थी तथा आचार्य को इन पंक्तियों को कंठस्थ रखना चाहिए तथा अपने जीवन में इसके उपदेश को कार्य में परिणित करना चाहिए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के पहले नियम पूर्वक स्रोत स्मार्त कर्मों को अवश्य करना चाहिए यही उपदेश प्रत्येक स्नातक को कंठस्थ रखना आवश्यक है दूसरा खंड ब्रह्मानंद वल्ली के नाम से प्रसिद्ध है इसमें ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण है पंचकोशों का इस खंड में वर्णन है इसके बहुत से मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं तथा शास्त्र में समय समय पर उल्लिखित होते हैं इन्हें भी कंठस्थ रखना आवश्यक है तीसरा खंड है भृगुवल्ली भृगु के पिता वरुण ने अपने पुत्र को उदाहरणों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का जो उपदेश दिया है वही इस खंड का विषय है ऐतरेय उपनिषद के प्रारंभ में सृष्टि का वर्णन है कि पहले यही एक आत्मा थी और कुछ नहीं था इसी की इच्छा से लोगों की सृष्टि हुई एवं क्रमशः अन्य वस्तुओं की भी सृष्टि हुई दूसरे अध्याय में मनुष्य के जन्म के क्रम, क्रम का निरूपण है कि किस प्रकार माता के गर्भ में जब जीव प्रवेश करता है तभी उसका प्रथम जन्म गर्भ से बाहर आना उसका दूसरा जन्म तथा अपने संतान को घर का भार सौंपकर जब वृद्धावस्था में वह मरता है तो उसका तीसरा जन्म होता है तीसरे अध्याय में आत्मा के ज्ञान का विचार है और विज्ञान के भिन्न भिन्न रूपों का भी निरूपण है जिससे ज्ञान के मार्ग का अधिक परिचय लोगों को होता है छांदोग्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा बड़ी उपनिषद है इसमें सूक्ष्म उपासना के द्वारा ब्रह्म के सर्वव्यापी होने का उपदेश प्रारंभ में है अनेक दृष्टांतों के द्वारा छोटी छोटी कहानियों का उल्लेख कर ज्ञान की महिमा का इसमें निरूपण है ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप का वास्तविक परिचय इसमें दिया गया है महावाक्यों के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करने की विधि का वर्णन युक्ति तथा अनुभव के आधार पर बड़ी रोचकता के साथ इसमें किया गया है इस उपनिषद के पूर्व भी भारत में अनेक विद्याएं थीं जिनका उल्लेख नारद तथा सनत कुमार के संवाद में हमें प्राप्त होता है नारद ने कहा ऋग्वेद भगवोध्यमी यजुर्वेद सामवेद आथर्वणम चतुर्थम इतिहासपुराणम पंचम वेदाण वेदम पृतृयम राशि दैव निशि निधि वाकोवाक्यमेकायनम देव विद्यां ब्रह्म विद्या भूत विद्या छत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्पदेवजन विद्या में भगवोध्य अर्थात ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद इतिहास पुराण जो पांचवा वेद है वेदों का वेद अर्थात व्याकरण श्राद्धकल्प गणित शास्त्र उत्पाद ज्ञान शास्त्र महाकाल आदि निधियों के ज्ञान का शास्त्र तर्कशास्त्र नीतिशास्त्र निरुक्त वेदों की विद्या अर्थात शिक्षा कल्प छंदिचिति भूततंत्र धनुर्वेद ज्योतिष गारुण शास्त्र अर्थात सर्पविद्या गांधर्व नित्य गीत वाद्य शिल्पादि विज्ञान इतने शास्त्र नारद ने पढ़े थे अर्थात हंदोग्य के पूर्व उपर्युक्त शास्त्र भारत में पढ़े जाते थे